महाभारत आदि पर्व आदिपर्व एकोनचत्ंशोध्याय ब्रह्मा जी की आज्ञा से वासुकी का जलद कार के साथ अपनी बहन को ब्याहने के लिए प्रयत्नशील होना सौ तुर्वाच ऐलापत्रवच्रुवा तेनागाज सर्वे प्रहिष्ट मनस साधु साधवे त्य ब्रुवन तत प्रभृत कन्याजी कहते हैं एला पत्र की बात सुनकर नागों का चित्त प्रसन्न हो गया वे सब के सब एक साथ बोल उठे ठीक है ठीक है वाषिक को भी इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई वे उसी दिन से अपनी बहन जरत्कारु का बड़े चाव से पालन पोषण करने लगे तथोन्ना महान काल समत ये बावत अथ देवासुरा सर्वे ममुवरुणाल त्र नेत्रुन्नागोवासुकिना वर सम्यक पितामह सु गमन देवा वासुकना साधम पिताम था ब्रुव भगवंशाप भी तो वासुक स्तप्यतेत तदर थोड़ा ही समय व्यतीत होने पर संपूर्ण देवताओं तथा असुरों ने समुद्र का मंथन किया उसमें बलवानों में श्रेष्ठ वासुकी नाग मद्राचल रूप मथानी में लपेटने के लिए रस्सी बने हुए थे समुद्र मंथन का कार्य पूरा करके देवता वासुकी नाग के साथ पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले भगवान ये वासुकी माता के हिसाब से भयभीत हो बहुत संतप्त होते रहते हैं अस्य तन्मान शल्यम समुद्धर तम तमर् जनन्या सापजम देवतीनाम हित मिख देव अपने भाई बंधुओं का हित चाहने वाले इन नागराज के हृदय में माता का शाप कांटा बनकर चुभा हुआ है और कशक पैदा करता है आप इसके उस कांटे को निकाल दीजिए हितोषयम सदास्क प्रिय कार्य प्रसाद कुरु देवेश सह समया मनोज्वरम देवेश्वर नागराज वाषुकी देवेश्वर नागराज वासुकी हमारी हितैषी हैं और सदा हम लोगों के प्रिय कार्य में लगे रहते हैं अतः आप इन पर कृपा करें और इनके मन में जो चिंता की आग जल रही है उसे बुझा दें ब्रह्मोवाच मै तद वितीर्ण वे वचनम मनसा मराह ऐला पत्र नागेन युरा ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं ऐलापत्र नाग ने वासुकी के समक्ष पहले जो बात कही थी वह मैंने ही मानसिक संकल्प द्वारा उसे दी थी मेरी ही प्रेरणा से इला ने वे बातें वासुकी आदि नागों के सम्मुख कही थी तत्कोस नागेन्द्र प्राप्त कालम वच स्वयं पापा ये पापा न तो ये धर्मचारिण ये नागराज समय आने पर स्वयं तदनुसार ही कार्य करें जन्मे के यज्ञ में पापी सर्प ही नष्ट होंगे किंतु जो धर्मात्मा है वे नहीं उत्पन्न सरत्कारु तपस्या उग्रो दिज तस्गनी काले जरत्कारु प्रयत्तु अब जरत्कारु ब्राह्मण उत्पन्न होकर उग्र तपस्या में लगे हैं अवसर देखकर कर ये वासुकी अपनी बहन जरत्कारु को उन महर्षि की सेवा में समर्पित कर दें ऐत प्रोक्त वचनम भुजगे न पंडगाना हित देवास्तथा न तदन्य था देवताओं ऐलापत्र नाग जो बात कही है वही सर्पों के लिए हितकर है वही बात होने वाली है जिससे विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता सौ तिवाच ए तत्वा तु नागिंद्र पिता महवचस्त संदेश पंडगा सर्वान्सुकीप मोहिता प्रति स्वस्वार उद्यम्युक्त उग्रश्रवाजी कहते हैं ब्रह्मा जी की बात सुनकर साप से मोहित हुए नागराज वासुकी ने सब सर्पों को यह संदेश दे दिया कि मुझे अपनी बहन का विवाह जरदकु मुनि के साथ करना है फिर उन्होंने जरदक मुनि की खोज के लिए नित्य आज्ञा में रहने वाले बहुत से सर्पों को नियुक्त कर दिया जरत्कार प्रभो शीघ्र तदाखे त्रेयो भविष्य और यह कहा सामर्थ्यशाली जरत्कारों मुनि जब पत्नी का वरण करना चाहे उस समय शीघ्र आकर यह बात मुझे सूचित कर करनी चाहिए उसी से हम लोगों का कल्याण होगा इस श्री महाभारती आदि परवड़ी आस्तिक परवणी जरत्कार एकोनचत्ंशोध्याय